बृहदारण्यकोपनिषद शांक अध्याय एक ब्राह्मण पांच आत्मार्थ अन्नो की अंतमान और अनंत रूप से उपासना करने का फल अथ प्राणस्याप शरीरम ज्योतिपमस चंद्रस्त्यावान प्राणस्तावत्य आपस्तावान सौ चंद्रस्त एर्व सर्वे नंता स योगितावत उपास्तेत गम सलोकम जयत्यथ जो हईतानतागम सलोक जयती तथा तो इस प्राण का जल शरीर है यह चंद्रमा ज्योति रूप है तहाँ जितना प्राण है उतना ही जल है और उतना ही वह चंद्रमा है वे ये सभी समान है और सभी अनंत हैं जो कोई इन्हें अंतवान समझकर उपासना करता है वह अंतवान लोक पर जय प्राप्त करता है और जो इन्हें अनंत समझकर उपासना करता है वह अनंत लोक पर जय प्राप्त करता है अथ तकृत प्रजापत्यान्न प्राण से न प्रजोक्तरदिष्ट आपशरी कार्य तथा इस प्रसंग प्राप्त प्रजापति के अनंतरूप प्राण का अभी प्रजारूप से बतलाये हुए प्राण का नहीं जल शरीर कारणधार पूर्वज्योतिपसौ रूप चंद्र कार्य अर्थात कारण का आधार है तथा पूर्वत यह चंद्रमा ज्योति रूप है यत्र प्राणो ध्यात्मादि तावत् यो यावाणोध्यात्मादेशु त्यातिम आपत्नसौ चंद्रो बाधेय प्रविष्टः कारणभूतो च तावत् प्राप्ति तावस्वपनु प्रविष्ट कारणभूत चाव व्या तान्येता पिरा पांग कर्मण सृष्टा तिण्यन प्राण्याध्यात्मूत चगस्त में व्याभ्योति किचिस्ति कार्यात्मकम कारणात्मक वा समस्तानी त्वेता प्रजापति ही वहा जितना प्राण है अर्थात आध्यात्मादि भेदों में जितने परिमाण वाला प्राण है उतने व्याप्ति वाला अर्थात उतने ही परिमाण वाला जल है और उतना ही वह जल के आधे उस जल में अनुप्रविष्ट उसका कारणभूत अध्यात्म और अधिभूत चंद्रमा है वह भी उतनी ही व्याप्ति वाला है यही वे पिता के द्वारा पांक्त कर्म से रचे हुए वाक मन और प्राण संज्ञक तीन अन्न है सारा अध्यात्म और अधिभूत जगत इनसे व्याप्त है इनसे भिन्न कार्य और कारण रूप कोई भी पदार्थ नहीं है ये सब मिलकर ही प्रजापति है ते वांग मन प्राणाह सर्वे एव समतुल्या व्याप्तिमंतोवत प्राणी गोचरम साध्याभूतम व्याप्य व्यवस्थिता अतएवान यत्संसारभानोते नी कार्यकार प्रत्याख्यान संसारो अवगम्य कार्य कार्यकारणात्मक ही तुक वे ये वाक मन और प्राण सब समान अर्थात व्याप्ति वाले ही हैं अध्यात्म और अधिभूत के सहित जितना भी प्राणियों का विषय है ये उस सबको व्याप्त करके स्थित है अतः ये अनंत है अर्थात संसार की स्थिति पर्यंत रहने वाले हैं क्योंकि कार्य और कारण को छोड़कर संसार अन्य कुछ नहीं जाना जाता और यह कहा ही जा चुका है ये कार्य करण रूप है स यह कश्चित हैतान प्रजापते आत्म भूतान परिच्छिन्नाध्यात्म रूपेण अभूतूपेण वोपास्ते सदुपाशनाव फलम्तव लोकम जयति पीछि जायते नैते नै, नैतेसा आत्मूत होती अथ पुनर्जो सर्वात्मकान सर्वप्राणायात्मभूताना अपरिच्छन्नानुपास्ते लोकम जो कोई प्रजापति के इन अंतवान अध्यात्म या अधिभूत रूप से उपासना करता है वह तो उस उपासना के अनुरूप फल अंतमान लोक को ही जीतता है अर्थात वह परिचन्न रूप से ही उत्पन्न होता है इनका आद आत्मभूत नहीं होता और जो इन्हें अनंत सर्वात्मक समस्त प्राणियों के आत्मभूत अर्थात अपरिचिन्न रूप से उपासना करता है वह अनंत लोक पर भी विजय प्राप्त करता है तीन अन्य रूप प्रजापति का कल से निर्देश पिता पांग कर्मणा सप्ताना सृष्टवा त्रिन्याथ अकरोदितुक्त कर्म तानेता पांगकर्म फलभूता तत्र कथ पुनः पांग कर्मण फल उच्यविस्व पांगत प्रांगम्यतेकर्मणोर त्र संभवा त्रृ पृथिव्यग्निमाता दिवादी पिता जोयम अन्य अंतर प्राण सज व्याख्यातम तथा वित्तकर्मणी संभावित इत्यारम्भ पिता ने पांग कर्म से सात अन्नों को उत्पन्न कर उनमें से तीन अपने लिए निश्चित किए यह ऊपर कहा गया पांक्त कर्म के फलभूत उन अन्नों की व्याख्या कर दी गई किंतु वे पांगत कर्म के फल किस प्रकार है तो बतलाया जाता है क्योंकि उन तीन अन्नों में भी पांगतता देखी जाती है इसलिए वे पांगत हैं कारण वित्त और कर्म की भी उनमें संभावना है उनमें पृथ्वी और अग्नि माता है दुलोक और आदित्य पिता है इन दोनों के बीच में जो यह प्राण है वह प्रजा है यह तो ऊपर व्याख्या की जा चुकी है अब उनमें वित्त और कर्म की संभावना दिखानी है इसलिए आगे का ग्रंथ आरंभ किया जाता है स एस संवत्सर प्रजापति षोडश कलस्त रात्र पंचदश कला ध्रुविवास्य षोड़शी कला च रात्रिविरेरेवाच पुयते चम चीयते सोम वाश्यात्रिमेथिया षोडश्या कलया सरिधम प्राणभृद प्रवेशघम धरात्रि प्राण न्यादपिस्वता वह तीन अन्नूप संवत्सर प्रजापति सोलह कला वाला है उसकी ही चंद्रमा कला है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 इस रात्रि में गिरिट के भी प्राण ना नाले स एष संवत्सर तिर प्रजापति प्रकृत सेश संवत्म विशेष तो निर्देश्योड़ोड़शकला अवयवा अशंश कल संवत्सर संवत्सरात्मा कालूपत्सर यहाँ जिस अन्यत्र प्रजापति का प्रसंग है उसी का रूप से विशेषता निर्देश किया जाता है। वह यह आत्मा, संबस्षर, अर्थात काल रूप प्रजापति षोडश कल है जिसकी षोडशोलह कलाएँ अर्थात अवयव हो उसे षोश कल कहते हैं तलात्मन प्रजापते रात्रह रात्राणी तिथय पंचदशा कला ध्रुव्व निवस्थिता अस प्रजापते षोशी षोडशा पूर्णी कला स रात्रि तिथि कलोक्तापूतर्ंद्रमा प्रजापति शुक्लपक्ष आये से कलाचयम यवसपूर्णमंडल पौर्णमास ताभी रेवा भी ही। कला कृष्णपक्षे व्यवस्थिता का उस काल स्वरूप प्रजापति की रात्रिया अहोरात्र अर्थात तिथियां ही पंद्रह कलाएं हैं तथा इस प्रजापति की सोलहवीं अर्थात सोलह संख्या की पूर्ति करने वाली कला ध्रुवा नित्य व्यवस्थिता ही है वह रात्रियों अर्थात कला रूप से कही हुई तिथियों से ही पूर्ण और अपक्षीण होता है वह चंद्रमा प्रजापति शुक्ल पक्ष में प्रतिपद आदि तिथियों से बढ़ता है वह बढ़ती हुई कलाओं से तब तक बढ़ता रहता है जब तक की पूर्णमासी को पूर्ण मंडलाकार न हो जाए तथा क्षीण होती हुई उन्हीं कलाओं के द्वारा कृष्ण पक्ष में तब तक क्रमशः क्षीण होता जाता है जब तक कि अमावस्या में एक ध्रुवा कला ही शेष न जाय स प्रजापति कालात्मा कालावस्याया रात्रिरात्रो जा व्यवस्थिता ध्रुवा कलोक्ता एक कलिया प्राणृत्णीजातमु प्रवेश जलप पिब्तीच्चीर स्ना तत्सवे ओ ततो जायते वह काल स्वरूप प्रजापति अमावस्या अमावस्या में रात के समय जो एक ऊपर बतलाई हुई ध्रुवा नाम की कला रहती है उस सोलहवीं कला के द्वारा इन समस्त प्राणधारियों अर्थात प्राणी समुदाय में अनुप्रवेश कर जो जल पीता है और जो औषधि खाता है उन सभी में औषधि रूप से व्याप्त हो अमावस्या की रात्रि में स्थित रह दूसरे दिन प्रातः काल द्वितीय कला से संयुक्त होकर उत्पन्न होता है एवं पांगतात्मकोसौ प्रजापति दिवादित्यौ मन पिता पृथ्व्यग्डि वाग जाया माता तजोच प्राण प्रजा चांद्रम्स कला वितम उपयापचयधर्मी तत्वात कलां कायवा जगत्परिणामेतु कर्म एव सृष्ण प्रजापति सैदथ प्रजाई जाथ प्रजाये मे सियादथ कर्म कुरीत रूप इणानुरूप कर्मण फल संवृत कारण विधायी ही कार्य मिक की स्थिति इस प्रकार यह प्रजापति रूप है जो लोग आदित्य और मन पिता है पृथ्वी अग्नि और वाक जाया माता है उन दोनों माता पिताओं की प्रजा प्राण है चंद्रमा की तिथियां यानी कलाएँ वित्त हैं क्योंकि वे विद्य के समान वृद्धि और हास रूप धर्म वाली हैं तथा उन कलाव रूप कलाओं का जगत के परिणाम में हेतु होना कर्म है इस प्रकार यह संपूर्ण प्रजापति मेरे जाया हो फिर मैं प्रजा रूप से उत्पन्न होऊं मेरे धन हो फिर मैं कर्म करूं इस प्रकार की ईचना के अनुरूप ही पांक्त कर्म का फलभूत हो जाता है लोक में भी ऐसी ही स्थिति है कारण का अनुवर्ती होता है चंद्र यदेशंद्रम रात्रि सर्व्राणी जाता ध्रुवया कलिया वर्त तस्माता मवश्याम रात्रि प्राणभृत प्राणि प्राणों नक्षिंद नएत अपि पापात्मा कृकलाश से कृकलाशो ही मंगल इति नाव्यतेणभी्यमंगल्त क्योंकि इस रात्रि में यह चंद्रमा अपने ध्रुआ कला के सहित समस्त प्राणी समुदाय में अनुप्रविष्ट होकर विद्यमान रहता है इसलिए इस अमावस्या की रात्रि में प्राणधारी यानी प्राणों प्राणी के प्राण का विच्छेद न करें अर्थात प्राणी को न मारे यहाँ तक कि के भी प्राण न ले पापी प्राणी है इसलिए यह यह सोचकर कि देखने से भी अमंगल रूप है प्राणी स्वभाव से ही इसे मार डालते हैं यहाँ उसकी भी हिंसा का निषेध है ननो प्रति सिद्धैव हिंसा अहिंसन इति तीर्थेभ्यंका परंतु अहिंसन सर्व तीर्थे इस वचन के अनुसार हिंसा तो सामान्यतः सामने ही है फिर यहाँ उसका अलग क्यों किया गया तथापि अन्यत्र तथा ना अति प्रसवा वचनता की सोमदेवताया सोमदेवता अब पूजार्थम अपचिंत्य प्रसिद्ध है तथापि तथा यहां जो श्रुति का कथन है कि वह अमावस्या से भिन्न समय में सब प्राणियों के अथवा केवल गिरगिट की हिंसा का प्रति विशेष विधान करने के लिए नहीं है तो फिर किस उद्देश्य से है इस सोम देवता की अपचिति अर्थात पूजा के लिए ही यह कथन है फुटनोट यहाँ यह शंका होती है श्रुति में, में, में, में सभी प्राणियों की हिंसा का निषेध करने के लिए अहिंसन सर्वभूतानी यह सामान्य वचन है इसके रहते हुए जो जहां अमावस्या की रात में गिरगिट का प्राण न ले यह विशेष वचन श्रुति में कहा गया इसी यह ध्वनि निकलती है कि अमावस्या के सिवा अन्य तिथियों में सभी प्राणियों की अथवा केवल गिरगिट की हिंसा की जा सकती है ऐसी दशा में पूर्वोक्त सामान्य वचन से विरोध होगा अपेक्षा अपेक्षा वचन बलवान बलवान होते हैं, तथापि सामान्य सामान्य को को विशेष विधि ही होता है। इसलिए कर इस विशेष वचन की प्रवृत्ति होने से अमावस्या से अन्यत्र हिंसा का प्रति प्रसव विशेष विधान सिद्ध हो जाएगा निषेध के बाधक विधि को प्रतिप्रसरव कहते हैं उक्त शंका का समाधान करते हुए भाष्यकार कहते हैं यहाँ यह श्रुति का विशेष वचन सोम देवताओं की पूजा करने के लिए है अर्थात अमावस्या की रात में सभी प्राणियों में सोम देवता व्याप्त रहते हैं इसलिए उस दिन किसी भी प्राणी को दुख न दे यह कहकर यहाँ सोम देवता का सम्मान किया गया है इससे हिंसा का प्रति विशेष विधान समझना भूल है अन्नुपाशक षोडशल संवत्सर प्रजापति है योग स संवत्सर प्रजापतिषो कलोयम सत्ष तय विचदश कला आत्म्वा से षोडशी कला स वित्ते नईवा च पूयते तदेतभ्यम यदात्मा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 वह वित्त से ही बढ़ता और क्षीण होता है यह जो आत्मा पिंड है वह नभ्य रथ चक्र की रूप है और वित्त प्रधि रथ चक्र का बाहर का घेरा ने है इसलिए यदि पुरुष सर्वस्वहरण के कारण राज को प्राप्त हो जाए किंतु शरीर से जीवित रहे तो यही कहते हैं कि केवल प्रधि से ही छीन हुआ है जो योग पराभिह संवत्सर प्रजापति सोड़शक स नैवांतरोक्षो मत्यस्मा सत्यक्ष उपलभ्य कौशा वैम यथो तृणात्मक प्रजापतिमात्मूत वेत्ती सवुरष जो भी सोलह कलांवाला संवत्सर प्रजापति परोक्ष रूप से कहा गया है उसे अत्यंत परोक्ष ही नहीं मानना चाहिए क्योंकि वह प्रत्यक्ष यही उपलब्ध होता है वह यह कौन है जो उपर्युक्त अन्यत्र रूप आत्मभूत प्रजापति को जानता है वह इस प्रकार जानने वाला पुरुष कन सामान्यन प्रजापति तदुच्यते तस्वी पुरुष से घवादि विद्तमेव पंचदश कला उपचयापचय धर्म्वाद तद्विसाध्यम चर्म तस् कृष्णतायी आत्म पिंड एवं विदुष छोड़शी कला ध्रुवस्थनी स वित्ते नैवा चा पुरीयते चाप क्षीयते चदेतलोकेद्धम वह किस समानता के कारण प्रजापति है तो बतलाया जाता है उस इस प्रकार जानने वाले पुरुष की गौ आदि वित्त ही कलाएं हैं, क्योंकि वे वित्त वित्त धर्म वाले हैं और कर्म भी उस से ही साध्य है। अर्थात जिस प्रकार जगत का विपरिणाम चंद्रमा की कलाओं से साध्य है, उसी प्रकार जगत का समस्त कार्य वित्त से साध्य है उसकी पुण्यता के लिए इस विद्वान का आत्मा यानी पिंड ही ध्रुवस्थानी स्थानीय कला है वह चंद्रमा के समान वित्त से ही बढ़ता और अपक्षी होता है यह लोक में प्रसिद्ध है तदेतन हितं नाद्ध्यं नाद्ध्यं वा अर्हतीति तदेतभ्यभ्यम नाभ वाहती किय पिंड प्रधि विधानीय बाह्यक्रे वारे म्यादि तस्माद् सर्व जा सर्वस्वापहरण जीयते हीयसे ग्लानिम प्राप्तोति आत्मना चक्रनाथ जीवति प्रधिना बाहेन पिवारय मगा यहां महु जीव चेद अरने पुनरुपचीत वह यह नभ्य है नाभ्य हितम अथवा नाभिम अर्हति। इस व्युत्पत्ति के अनुसार जो नाभि के लिए हित रूप अथवा की योग्यता रखता हो उसे नभ्य अर्थात चक्र का मध्य भाग कहते हैं वह कौन यह जो आत्मा अर्थात पिंड है वित्त प्रधि यानी बाह्य परिवार रूप है जैसे कि पहिय के अरे और नेम आदि अतः यद्यपि सर्वज्ञानी सर्वस्वापहरण होने से पुरुष हीन हो जाता ग्लानी को प्राप्त हो जाता है तथापि यदि वह चक्र की नाभिस्थानी अपने देह पिंड से जीवित है तो लोग यही कहते हैं कि यह या प्रधि यानी बाह्य परिवार से चला गया अर्थात क्षीण हो गया जिस प्रकार की अरे और नेमी से रहित चक्र तात्पर्य है कि यदि वह जीवित रहता है तो रथ के नेमी रूप धन से फिर भी वृद्धि को प्राप्त हो जाता है लोकत्रय की प्राप्ति के साधन तथा देवलोक की उत्कृष्टता का वर्णन एवं पांगतेन दैववित्त विद्या संयुक्त कर्मणा चन्नात्मक प्रजापतिर्भवती व्याख्यात अनतरम चायादिवित्तम परिवारस्थलीय मृत्युक्त त्र पुत्रकर्मा पर विद्या लोकप्रपति साधनम सामने नवगत न पुत्रदीना लोकप्रातिल प्रतिशेषसंबंधनियम सोय पुत्रदीना साधना साध्य विशेषसंबंधो वक्तव्युतरखंडिका प्रणीयते इस प्रकार दैवि और विद्या संयुक्त कर्म के द्वारा प्रजापति अन्य रूप से है इसकी व्याख्या कर दी गई। इसके पीछे परिवार, स्त्री आदि पुत्रदि का वर्णन किया गया। वहां पुत्र कर्म और अपर विद्या का सामान्य रूप से लोक प्राप्ति में साधन होना मात्र विदित होता है। का लोक प्राप्ति रूप फल के प्रति विशेष संबंध होने का नियम नहीं जान पड़ता वह पुत्रादि साधनों का साध विशेषों के साथ संबंध बतलाना है इसीलिए आगे की कंडिका रची जाती है अथ तय वावोका मनुष्यलोक पितृलोको देलोक सोय मनुष्यलोकेन ज्यादा पितृलोकोकोह विद्यालोको देलोको वै लोकानागम श्रेठस्तस्माद्यासग सती अथ मनुष्यलोक पितृलोक और देलोक ये ही तीन लोक हैं वह यह मनुष्यलोक पुत्र के द्वारा ही जीता जा सकता है किसी अन्य कर्म से नहीं तथा पितृलोक कर्म से और देलोक विद्या से जीते जा सकते हैं लोकों में देवलोक ही श्रेष्ठ है इसलिए विद्या की प्रशंसा करते हैं अथेति वाक्योपन्यासार्थ त्रय वेत्यवधारणार्थ त्रय एवं शास्त्रोक्त साधनाहा न ना न्यूना नाधिका वा के मनुष्यलोक पितृलोको देवलोक अथ यह शब्द वाक्यरंभ के लिए है त्रयो वाव इसमें भाव निश्चयाथक है शास्त्रोक्त साधन से प्राप्त होने योग्य तीन ही लोक हैं न इससे कम है न अधिक वे कौन से हैं सो बतलाए जाते हैं मनुष्यलोक पितृलोक और देवलोक तम सोय मनुष्यलोक पुत्रेन साधन न ज्या जे जेतभ्य साध्य यथाच पुत्रेन जेतभ्यथोत्तर वक्षा नान्यन कर्मणा विद्या वेती वाक्यशेषा उनमें वह यह पुत्र रूप साधन के द्वारा ही जीता जा सकने योग्य जीतने के लायक अर्थात साध्य प्राप्त करने योग्य है वह पुत्र द्वारा किस प्रकार प्राप्तव्य है सो आगे बतलाएंगे किसी अन्य कर्म अथवा विद्या से नहीं यहाँ विद्या वा अथवा विद्या से यह से है कर्मणा अग्निहोत्रादिलक्षण केवल न पितृलोको जीतव्यो न ना पुत्रेन नापी विद्या विद्या देवलोको न ना पुत्रेण नापी कर्मणा रूप केवल कर्म से पितलोक जीतने योग्य है पुत्र से अथवा विद्या से नहीं तथा विद्या से देवलोक प्राप्त होने योग्य है पुत्र से अथवा कर्म से नहीं देवलोको वही लोकाना त्रयाणाम श्रेष्ठ प्रशस्तम तस्मा तद्या प्रशंसा तीनों लोकों में देवलोक ही श्रेष्ठ यानी सबसे अधिक प्रशंसनीय है अतः उसका साधन होने से विद्या की प्रशंसा करते हैं